श्रेणी में धर्मदास साहब आए लेकिन वो बाद में आए क्योंकि के बारे में कहा गया है मगहर तजीवासा किया प्रकाशा जहां दासा व्रतधार वचन में कहा गया मगहर तजीवासा किया प्रकाशा जहाँ धर्मदासा व्रतधारी, मगर में सदगुरु कबीर साहब ने अपने शरीर को गुप्त किया और वहां से अंतर ध्यान होकर के जहाँ व्रतधारी व्रत तीर्थ व्रत की उपासना करने में जिन्होंने अपना जीवन का समय व्यतीत किया ऐसे जो धर्मदास साहब है उनको सदगुरु ने ज्ञान का प्रकाश दिया इसका मतलब है कि धर्मदास को उपदेश देने के पहले कबीर साहब ने बहुत से शिष्य संत भक्त पंडित पुजारी राजा बादशाह सबको ये अपना उपदेश दी अपना वचन कहे लेकिन रहस्य और विशेषता क्या है रहस्य और विशेषता यह है कि बहुत लोगों ने वचन को सुना उपदेश को सुना लेकिन उस उपदेश को जिस तरह से धर्मदास साहब ने बचाकर रखा सब लोग उस वचन को बचाकर नहीं रखे यही धर्मदास साहब के सुनने में और दूसरे के सुनने में अंतर हो गया इतना अंतर हुआ, सुना सबने लेकिन जिस ढंग से धर्मदास साहेब ने उस वचन को बचाया वैसे सब बचा पाए नहीं, और इसलिए आज धर्मदास साहिब ने सदगुरु की भक्ति को सदगुरु की वचन को जिस विश्वास के साथ अपने जीवन में स्थान दिया वही उन पर गुरु कृपा का प्रभाव और भी कहते हैं गुरु की महिमा अनंत है अनंत की उपकार लोचन अनंत उगारिया अनंत दिखा मना मेरे पर सदगुरु की इतनी कृपा हुई कि अनंत जन्मों की मेरी यात्रा आज जैसे सफल हो गई अनंत जन्मों की अधूरी यात्रा आज सतगुरु की कृपा से पूरी हो गई ऐसा उसने उस वचन को सुना था ऐसा उस वचन में उन्होंने ताकत अनुभव किया तो खेल किसका है रहस्य किसका है शिष्य अपने गुरु के वचन को किस ऊंचाई तक अनुभव करता है जिस ऊंचाई तक शिष्य अपने गुरु के वचन को अनुभव करता है शिष्य उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है ये विधान धर्मदास के जीवन में आया और उन्होंने इसके बाद इस भक्ति के बाद इस भक्ति के आने यह भक्ति ने जब उसके जीवन में द्वार को खोला उसके बाद वो किसी दर पर नहीं गए एक और सबसे बड़ी विशेषता एक शिष्य की जो विशेषता है एक शिष्य की जो विशेषता है उसके बाद वो किसी दर पर नहीं गया मुझे और कोई मुकाम चाहिए और कोई मार्ग चाहिए और कोई विधान चाहिए कि और कोई ज्ञान चाहिए इसके लिए किसी दरवाजे पर वो गया नहीं उसकी एक और विशेषता उसने साहेब के वचन को सुन लिया और सुनकर कहा कि इस दर को छोड़कर मैं किस दर जाऊ अब इस दल को छोड़कर मैं कहा जाऊसा जिन्होंने अपनी दृष्टि से सदगुरु के चरणों में जो अपने विधान को अनुभव किया क्योंकि धर्मदास साहेब की जयंती के अवसर पर आप आए हैं तो धर्मदास साहेब की जीवन सदगुरु की साहब कि आने से जो उनका जीवन दिखाई पड़ता है जो प्रतिबिंबित होता है उस प्रतिबिंबित प्रति होते हुए जीवन दृश्य दर्शन को आप जब अनुभव करते हैं जानते हैं तो सदगुरु से जो ज्ञान प्रकाश भक्ति पूजा उपासनाई वो धर्मराज साहेब कि से प्रतिबंब बिंबित होकर करके हमारे तक आई वहां से प्रतिबिंबित हुआ और वो हमारे तक आई और यह पीढ़ी दुनिया देश और या किसी भी टापू पर रहा वह विधान उन संतों ने उन महापुरुषों ने उस रास्ते से ये सदगुरु की भक्ति और ज्ञान को इसलिए ये नर्मदास साहित्य की मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है। और उन्होंने ज्ञान को जो पाया और सदगुरु की जो भक्ति को पाई उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ा स्मरण करने लायक कभी कभी हम भक्ति तो करते हैं, कभी कभी सुनते भी हैं, और कभी कभी ताकत भी लगाते हैं लेकिन हमारी ताकत पूरी नहीं लग पाती आधी लगती है और भक्ति के मार्ग पर जब ताकत आधी लगती है अधूरी लगती है तो अधूरी ताकत के हमारा आगे का जो मार्ग है उसमें जाता। जाता। और जब तो हम वहीं से आधी अध चलते नगर रहा नोस बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन को दोष चले तो हम थे चले थे यात्रा में नगर रहा नव कोष नव द्वार और नव द्वार कि यात्रा करते करते यह जीव जो है रुक जाता है आगे जा पाता नहीं जब नव द्वार की यात्रा वो, वो करते करते रुक जाता है तो साहेब की भक्ति तो दसवें द्वार के आगे से खुलती है साहेब की भक्ति वो दसवें द्वार के आगे से खुलती है लेकिन ये शिष्य तो ये नवे द्वार की यात्रा नहीं कर पाया कहते तो नगर रहा नव कोश साहिब का नगर तो अभी तुम्हारे लिए नौ कोस की दूरी तो पर रहा तो आगे आगे का मार्ग तुम्हारे लिए बन रहा वो खुला ही नहीं लेकिन धनदास साहेब ने जिस वचन और मार्ग को स्वीकार कर लिया उसको कभी छोड़ा नहीं कभी पीछे मुड़कर नहीं देगा सिर पर साहेब राखी चलिए आज्ञा कबीर उस दास का तीन लोक दिन यदि इस मार्ग पर चलते चलते मेरा जीवन भी समाप्त तो हो जाए मेरी स्वासे भी यदि थक जाए तो पर भी ये जीवन और ये श्वास के लिए मैंने समर्पित कर दिया गुरु के लिए समर्पित कर दिया गुरु के उपदेश के मार्ग पर समर्पित कर दिया है ऐसा विष्य सदगुरु के मार्ग पर चला तो ऐसा शिष्य सदगुरु के मार्ग पर चलता है तो भक्ति की लाज सदुरु तो वो सदगुरु रखते हैं भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है गुरु उसकी हैं उस और इसलिए एक भरोसा भक्ति का भरोसा करके सदगुरु के चरणों पर भरोसा करके धर्मदास साहिब ने गुरु की भक्ति अहिंसा की भक्ति सात्विक पूजा की भक्ति आजीवन निभाई और उन्हीं का दिया हुआ प्रकाश उन्हीं का बताया हुआ मार्ग उन्हीं का लखाया हुआ ज्ञान आज इस मोरिशस इस इसकापू में इस भूमि में इस तरह से और इस ज्योति के साथ इस प्रकाश के साथ इस आनंद उत्सव के साथ आज आपको दिखाई पड़ रहा है वो भक्ति का बीज वही भक्ति का बीज। ये दूसरा बीज नहीं भक्ति बीज पलटे नहीं जो जो बीजाए आनंद संतरे, संतरे। ऐसी भक्ति साहब ने इस जगत में लाया और पक्के पक्के हंसों हंसों को कल भी आया। हंसों को एक तो हंस पक्का कौन होता हंस पक्का कौन होता है पक्के हंस होने के मार्ग पर बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ी ऐसे नहीं समझना कि वो सहज में मिल जाता है सहज में मिल जाता ऐसा नहीं समझना कुर्बानी तो तो देनी शीश शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। मार्ग था? देने के बाद भी ये गुरु की कृपा मिल गए तो वो कहता है कि ये सौदा सस्ता है ये सौदा महंगा नहीं है वो दृष्टि चाहिए जिस शिष्य के अंदर ये दृष्टि आ जाए कि शिष्य दे देने के बाद भी यदि ये तो ये ये मार्ग मार्ग मुझे मिल जाए तो मैं चल सौदा सस्ता नहीं ऐसा जिसने देखा है ऐसा जिसने अनुभव किया है वह सब गुरु की भक्ति के मार्ग पर चल गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुर नाम की नैया सुरत की बल्ली सदगुरु खेमनहार ये निगुरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने उस सदगुरु की भक्ति अपार है जे निगुरा पुरुष है वो उस भक्ति के रहस्य को जानता नहीं जो उस रंग में रंगा है जो भाव में डूबा है और जिसने सदगुरु को अंतर मन से देखा है आपको अंतर मन से देखना भी चाहिए तब तो हिलता डुलता हुआ जो मन है विचलित जो मन है उसको तुम समझा सकते हो नहीं तो मन तो एक पल में तुम्हें तुम्हारे गाड़ी को दूसरी तरफ उतार देता है मन मन बहुत कबीर तो से है है तो एक सेकंड को को देता इस प्रकार की भक्ति को जिस दरंगा साहिब ने इस ऊंचाई तक पहुंचाया आपके मुकाम तक लाया आपके द्वार तक लाया उन्हीं के इस प्रति में यहाँ अविलक भवन में, में आयोजन को रखा जहां आप सब आए आप सब ने इसका दर्शन लाभ प्राप्त किया सभी के लिए खूब खूब मंगल कामना दिनेश जी के परिवार के लिए मंगल कामना और खुँ खुँ इस मौर्य शिष्टापू के सभी महान साहेब जिन्होंने हमारे आगमन को अपनी उपस्थिति से पवित्र और सुंदर बनाया सभी भक्त महन साहेब के लिए खूब खूब मंगल कामना साहेब की कृपा आप सब पर तो बनी रहे और साहेब की कृपा को आप सब अनुभव कर सकें ऐसे साहेब आप सब को शक्ति दें कलीशोत्तम ऐसा बोलो संत गुरु कबीर साहिब की जय नरसिंहदास साहिब की जय काशी लहर तारा नाम की जय अनश्रीदेवो नितनाम साहिब की जय अनश्रीदेवो मुकुंदमणि नाम साहिब की जय जय करुणा मई जय कबीर कसत सुखित गली नाथ Guys <laughs> वंदा <laughs> <laughs>